महाभारत अश्वेधिपर्व एकशीति तमोध्याय अर्जुन और बभ्रुवाहन का युद्ध एवं अर्जुन की मृत्यु वै सम्पाच श्रुवा तो नपतिम पितरम बभ्रुवाहन निर्जय विन ब्राह्मणाथ पुरा वै सम्पाजी कहते हैं जन्मे मणिपुर नरेश बभ्रुवाह ने जब सुना कि मेरे पिता आए हैं तब वह ब्राह्मणों को आगे करके बहुत सा धन साथ में लेकर बड़े विनय के साथ उनके दर्शन के लिए नगर से बाहर निकला मणिपुर ऐश्वरम से एवं उपयातम धनंजय नाभ्यनंदस्त मेधावे छत्र धर्म हम अनुस्मरण मणिपुर नरेश को इस प्रकार आया देख परम बुद्धिमान धनंजय ने क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेकर उसका आदर किया वाच धर्मात्मा नते उस समय धर्मात्मा अर्जुन कुछ कुपित होकर बोले बेटा तेरा यह ढंग ठीक नहीं है जान पड़ता है तो छत्र धर्म से बहिष्कृत हो गया है संरक्षमा तुर्गम ज्योधि उपागतम यज्ञम माम यज्ञ विषयांतेमा पुत्र, पुत्र मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व के रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आया हूँ फिर भी तुम मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता धिकमस्तु सुधुर्बुद्धि क्षत्रधर्म बहिष्कृत यो मुद्धा संप्रात साम्यृथा तुझ तो दुर्बुद्धि को धिक्कार है तू तो निश्चय ही क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट हो गया है क्योंकि युद्ध के लिए आए हुए मेरा स्वागत सत्कार तू तो साम नीति से कर रहा है न तवया तो पुरुषार्थो ही कर्षित जीवता प्रत्यगृथा तूने संसार में जीवित रहकर भी कोई पुरुषार्थ नहीं किया तभी तो एक स्त्री की भांति तू तो यहाँ युद्ध के लिए आए हुए मुझे शांतिपूर्वक साथ लेने के लिए चेष्टा कर रहा है यद्य हम शस्त्र स्वाम आगक्षेयम सुदुर्मते प्रक्रियम भवेश नाधम दुर्बुद्धे नरादम् यदि मैं हथियार रखकर खाली हाथ तेरे पास आता तो इस ढंग से मिलना ठीक हो सकता था एवं उक्तम पतिदेव अर्जुन जब अपने पुत्र बभ्रुवाहन से ऐसी बात कह रहे थे उस समय नाग कन्या उलूपी उस बात को सुनकर उनके अभिप्राय को जान गई और उनके द्वारा किए गए पुत्र के तिरस्कार को सहन न कर सपने के कारण वह धरती छेद कर वहां चली आई सात युद्धाचि प्रभो साचारु सर्वांगे साह वचनम धर्म धर्म विशारद प्रभो उसने देखा कि पुत्र बभ्रुवाहन नीचे मुंह किये किसी सोच विचार में पड़ा हुआ है और युद्धार्थी पिता उसे बारंबार डांट फटकार रहे हैं तब मनोहर अंगों वाली नागकन्या उलूपी धन निपुण बब्रुवाह के पास आकर यह धर्म सम्मत बात बोली उम निधम आतरम पन्नगात्मजाम गुरुस्वचनम पुत्र धर्म हस्ते भविता पर बेटा तुम्हें विदित होना चाहिए कि मैं तुम्हारी माता ग कन्या उलिपु हूँ तुम मेरी आज्ञा का पालन करो इससे तुम्हें महान धर्म की प्राप्ति होगी श्रेष्ठम भविष्यति तुम्हारे पिता कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर और युद्ध के मध से उन्मत्त रहने वाले हैं अतः इनके साथ अवश्य युद्ध करो ऐसा करने से ये तुम पर प्रसन्न होंगे इसमें संशय नहीं है एवं राजा सभ्रुवाह मन महातेजा भर श्रेष्ठ माता के द्वारा इस प्रकार अमरस दिलाए जाने पर महातेजस्वी राजा बभ्रुवाह ने मन ही मन युद्ध करने का निश्चय किया सन्न्य कांचनम बरम शिस्त्राण भानतर सत संवाद आरुरो तेजस्वी अर्थात धारण करके से भरे हुए उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ सर्वोपकरणोपेतम स्वीनोज सच क्रोपस्करम श्रीमान हेमभांड पांड परिष्कृत परमार्जित उजम सिंह हिण मध्यस्य उस रथ में सब प्रकार के के युद्ध सामग्री सजाकर रखी गई थी मन के समान घोड़े हुए थे चक्र और अन्य आवश्यक सामान भी प्रस्तुत थे सोने के भांड उसकी शोभा बढ़ाते थे सुवर्ण से ही उस रथ का निर्माण हुआ था उस पर सिंह के चिन्ह वाली ऊँची ध्वजा फहरा रही थी उस परम पूजित उत्तम व्रत पर सवार हो श्रीमान राजा बफ्रुवाहन अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़ा पुरुषा विशारदी पार्श्व द्वारा सुरक्षित उस यज्ञ संबंधी अश्व के पास जाकर उस वीर ने अश्व शिक्षा विशारद पुरुषों द्वारा उसे पकड़वा लिया गृहीतम वाजिनम दृष्टि प्रीतात्मा स देख अर्जुन मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए यद्यपि यद्यूम पर खड़े थे तो भी रथ पर बैठे हुए अपने पुत्र को युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने से रोकने लगे सतत्र राजा तम वीरम सरसंग सही वहा अपने भीर पिता को सांपों के समान जहरीले और तेज किए हुए सैकड़ों समूह द्वारा बिंधकर अनेक बार पीड़ित किया तयोह समुद्धम पिता पुत्रातुल देवासुरखम उभ प्रियमा जो वे पिता और पुत्र दोनों प्रसन्न होकर लड़ रहे थे उन दोनों का वह युद्ध संग्राम के समान भयंकर जान पड़ता था उसके इस जगत में कहीं भी तुलना नहीं थी जत्रुदय से नरव्या बभ्रुवाह बभ्रुवाहन ने हंसते हंसते पुर सिंह अर्जुन के गले की हसली में झुके गांठ वाले एक बाढ़ द्वारा घरी चोट पहुँचाई सौभ्य का वलमीकम पन्नग विनिर्भिद्य चकोतेम प्रवेश मही तल जैसे सांप बांबी में घुस जाता है उसी प्रकार वह भान अर्जुन के शरीर में पंख से घुस गया और उसे छेद कर पृथ्वी में समा गया स गाढ़ी मान आलम धन ऋत्तम तेजस, इवसो भवता। इससे अर्जुन को बड़ी वेदना हुई बुद्धिमान अर्जुन अपने उत्तम धनुष का सहारा लेकर दिव्य तेज में स्थित हो मृदय के समान हो गए स संज्ञा मुपलभ्या पुत्र सक्रमजो वाक्यमती थोड़ी देर बाद होश में आने पर महातेजस्वी पुरुष प्रभर इंद्र कुमार अर्जुन ने अपने पुत्र की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा साधु साधु महाबाहो वस्त्र चित्रांगदात्मज सदृश कर्म से दृष्ट्वा प्रीतिमास्म पुत्रक महाबाहु चिंगद तुम्हें साधुवाद वस्त तुम धन्य हो पुत्र तुम्हारे योग्य पराक्रम देखकर मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं पुत्र युद्धे अच्छा बेटा अब मैं तुम पर बाढ़ छोड़ता हूँ तुम सावधान एवं स्थिर हो जाओ ऐसा कहकर शत्रुसूदन अर्जुन ने बभ्रुवाहन पर नाराजों की वर्षा आरम्भ कर दी निर्मुक्ता सम्रभात नाराचन्न भल्ल ही सर्वाधा परंतु राजा बभ्रुवाहन डे धनुष से छूटे हुए भद्र और बिजली के समान तेजस्वी उन समस्त नाराचों को अपने भल्लों द्वारा मारकर प्रत्येक के दो दो तीन तीन टुकड़े कर दिए तस्य पार्थ सरहृदिव्य ध्वज हेम परिष्कृत ताल द्रतात सुवर्णताल प्रतिमहम सुरे नया महाकाया चीवाणव राजुत्र अर्जुन ने हस्ते हुए से अपने छोर नामक दिव्य बाणों द्वारा ब्राह्मण के रथ से सुनहरे ताल वृक्ष के समान उचित भूषित ध्वजा काट गिराई शत्रु दमन नरेश साथ उन्होंने उनके महान वेघशाली विशालकाय घोड़ों के भी प्राण ले लिए सरथाधवि राजा परम गोपन पदाति पितरम क्रुद्धो योधया मास पांडव दबरथ से उतर कर परम क्रोधी राजा बब्रुवाहन कुपित हो पैदल ही अपने पिता पुत्र अर्जुन के साथ युद्ध करने लगे संप्रिय सम्रियमाण पार्थानम पुत्र विक्रमाथ नात्यथम पीड़यामा स पुत्र भद्रधरात्म कुंती पुत्रों में श्रेष्ठ इंदु अर्जुन अपने बेटे के पराक्रम से बहुत प्रसन्न हुए थे इसीलिए वे उसे अधिक पीड़ा नहीं देते थे स मन्यमान विमुखम पितरम बभ्रुवाह सरिराशे विनर भली बलवान बभ्रुवाहन पिता को युद्ध से भीरत मानकर विषधर सर्पों के समान विषय द्वारा उन्हें पुनः पीड़ा देने लगा तथा तो बाल्यात्मि पत्रण निश्चय सुपुखेन बलवत्भ्रुवाहन उसने बालोचित अविवेक के कारण परिणाम पर विचार किए बिना इस सुंदर पांख वाले एक द्वारा पिता की छाती में एक भृतम विद्ध पुत्रेरा महिम जगा तथो राजन दुक्रते दुक्रते दुक्रते ततो राजन, राजन वह अत्यंत दुखदायी बाण पांडव पुत्र अर्जुन के मर्म स्थल को विदर्ण करके भीतर घुस गया महाराज पुत्र के चलाए हुए उस बाण से अत्यंत घायल होकर कुन अर्जुन मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े तस्मिन निपतते वीर कौरवाणाम धुरंधरे सोपिमोहम झगामातः तथा चित्रांगदा सुत कौरव धुरंधर वीर अर्जुन के धराशायी होने पर चित्रांगदा कुमार बभ्रुवाण भी मूर्चित हो गया संयुग राजा दृष्टवा च पितरम पूर्व में वश बाढ़ पपातरणि महालिंग राजा बब्रू बाण युद्ध स्तल में बड़ा परिश्रम करके लाता वह भी अर्जुन के बाण समूह द्वारा पहले से ही बहुत घायल हो चुका था अतः पिता को मारा गया देख वह भी युद्ध के मुहाने पर अचेत होकर गिर पड़ा और पृथ्वी का आलिंगन करने लगा भरता दृष्ट पुत्र चित्रांगदा परित्रस्ता प्रभुचिर पतिदेव मारे गए और पुत्र भी संज्ञा शून्य होकर पृथ्वी पर पड़ा है यह देख चित्रांगदा ने संतप्त हृदय से सम्रांगण में प्रवेश किया शोक संतप्त हृदय मणिपुर पतिर्माता ददर्श नि मणिपुर नरेश की माता का हृदय शोक से संतप्त होता था रोती और कापती हुई चित्रांगदा ने देखा कि पतिदेव मारे गए इत महाभारते आश्वधिके परमढ़ अनुगीता परमढ़ि अर्जुन बभ्रवाहन युद्धे एक उनाशीत तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्वेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में अर्जुन और वाहन का युद्ध विषयक उनासीवा अध्याय पूरा हुआ